विक्रांत ने काफी कोशिश की लेकिन केशव पंडित का कनेक्शन किसी दूसरे केस से होने की बात पर यकीन नहीं हुआ विक्रांत बड़ी गंभीरता से अदृश्य शक्ति से के कोडवर्ड से केस के कनेक्शन को जोड़ने की कोशिश करता रहा वो मूर्ति की तरह खड़े होकर उधर हर्षित अब केशव की पुरानी नोटबुक्स को खंगालने में लग गया था वो विक्रांत के आने का इंतजार भी कर रहा था लेकिन जब उसने देखा की विक्रांत काफी देर तक सोच में खड़ा है तो फिर उसने विक्रांत को डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं की लेकिन जब काफी देर तक विक्रांत बिल्कुल मूर्ति की भांति खड़े होकर सोचता रहा तब जाकर हर्षित ने धीरे से विक्रांत को बुलाते हुए कहा, क्या क्या? हुआ सर? सोच रहे हैं विक्रांत ने फिर से हुए जवाब दिया मैं ठीक हूँ हर्षित तुम केशव की सारी डायरी और नोटबुक चेक करो और फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग के बारे में पता लगाने की कोशिश करो अगर हमें कहीं से कुछ भी सिमिलर कंटेंट मिल गया तो इसका मतलब समझ लो हमारा काम हो गया ओके हर्षित ने अपना जवाब दिया और फिर तुरंत ही केशव पंडित के नोटबुक्स को चेक करने लग गया विक्रांत ने एक लंबी सांस लम्बी और फिर वो अपने टेबल पर चला गया वहां जाकर उसने अपना नोटबुक निकाला और उसमें कुछ नोट करने लग गया बेशक इस वक्त वो अपने डुप्लीकेट टास्क के लोकेशन और उसके टाइम के बारे में लिख रहा था पिछली बार वो डुप्लीकेट टास्क को पूरा करना भूल गया था लेकिन अब दोबारा से वो ऐसी गलती नहीं करना चाहता था और दूसरी बात यह भी थी कि अपने पिछले एक्सपीरियंस से विक्रांत को यह भी पता था कि आ कोडवर्ड अक्सर इम्पोर्टेंट डुप्लीकेट टास्क की तरफ ही इशारा करता है और वो अब कभी भी डुप्लीकेट टास्क को मिस नहीं करेगा विक्रांत ने डुप्लीकेट टास्क के टाइम को नोट कर लिया था यह टास्क सुबह आठ बजकर तीस मिनट पर होने वाला था जब उसने डुप्लीकेट टास्क के लोकेशन को नोट करना शुरू किया तो उसे पता लगा कि इसका लोकेशन कल वाले टास्क के लोकेशन पर ही है यानी कि अगला डुप्लीकेट टास्क भी ऑफिस में ही होने वाला था पहले तो विक्रांत को लगा कि शायद सिस्टम रिफ्रेश नहीं हुआ है, इस वजह से वो कल वाला डाटा ही दिख रहा है लेकिन जब उसने सिस्टम को रिफ्रेश कर दिया तब उसके बाद भी उसे सेम रिजल्ट ही देखने को मिल रहा था यानी कि अब कन्फर्म हो गया था कि उसका डुप्लीकेट टास्क ऑफिस में ही होने वाला था विक्रांत ने टेबल पर देखा तो वहाँ पर अभी विकन पंडित के ऑफिस पेपर्स वाला बॉक्स रखा हुआ था कल रात में ठीक इसी समय विक्रांत को बैंक पेमेंट लेटर मिला था और फिर इस पेपर्स की ही वजह से उसे केस में प्रोग्रेस मिली है ऐसे में विक्रांत ने अनुमान लगा रखा था कि कल के डुप्लीकेट टास्क का कनेक्शन इन पेपर से ही था लेकिन आज क्या होने वाला है विक्रांत आश्चर्य में पड़ा हुआ था क्या इन पेपर को चेक करने आरोप मुझे कुछ और भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है या कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने कल के डुप्लीकेट टास्क में कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट मिस कर दिया निकाल कर उन्हें चेक करना चाहता था लेकिन अभी उसने ये काम शुरू ही किया था कि अचानक से उसके दिमाग में कुछ आया और वो रुक गया उसने अपनी फिजिकल कंडीशन पर गौर किया इस वक्त वो काफी थका हुआ था और अगले दिन पृथ्वी कोडवर्ड का टास्क होने वाला था जाहिर है कुछ बड़ा होने वाला है जिसके लिए विक्रांत को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ेगा ऐसे में जरूरत है।, है सिर्फ विक्रांत ही नहीं बल्कि उसकी पूरी टीम पिछले 24 घंटे से काम में लगी हुई है अभी आगे भी काफी काम करना है अभी तो कुछ पता भी नहीं है की आगे क्या होने वाला है ऐसे में टीम को पूरी तरह से तैयार रहना होगा इसलिए विक्रांत ने तुरंत ही हर्षित की तरफ देखते हुए कहा हर्षित अभी काम बंद कर दो और होटल जाकर थोड़ा आराम कर लो और बाकी लोगों को भी थोड़ी देर आराम करने के लिए बोल दो हर्षित विक्रांत के कहने का मतलब समझ रहा था ऐसे में उसने तुरंत ही केशव पंडित की सारी नोटबुक्स को वापस बॉक्स में रख दिया और फिर वापस होटल की तरफ चल पड़ा वहां जाते वक्त उसने रास्ते में ही बाकी सबको भी विक्रांत के ऑर्डर के बारे में बता दिया हर्षित के जाने के बाद विक्रांत ने डायरेक्टर दुर्गा को कॉल करके यहाँ पर कुछ पुलिस वालों की ड्यूटी लगाने के लिए कह दिया ताकि के के इस वक्त उसका दिमाग केस पर न आ जाए बल्कि बस उसे जल्दी से नींद आ जाए लेकिन फिर भी बेड पर लेटने के बाद काफी देर तक उसका दिमाग केशव पंडित और किरण पंडित के इर्द गिर्द ही घूमता रहा थोड़ी देर बाद धीरे धीरे उसकी आंखे बंद होने लगी अभी उसे हल्की नींद आई थी कि अचानक से कमरे के दरवाजे पर किसी के आने की दस्तक हुई।, तो हुई थी केशव पंडित को करके वो वापस आ चुकी थी। यहां पर नैना के लिए अलग से रूम भी बुक किया गया था लेकिन चूंकि नैना को बहुत दिन बाद विक्रांत के साथ रहने का मौका मिला था ऐसे में वो विक्रांत के साथ उसके रूम में ही रहती थी रूम में पहुंचने के बाद नैना ने पहले बाथरूम में जाकर शॉवर लिया और फिर उसने अपने कपड़े बदले इसके बाद बेड पर विक्रांत के बगल लेट कर दोनों थोड़ी देर तक केस के बारे में बात करते रहे तकरीबन 20 मिनट तक केस के बारे में बात करने के बाद वो दोनों एक दूसरे की बाहों में सिर रखकर सो गए सुबह जब विक्रांत की नींद खुली तो उस वक्त सात बज रहे थे और उसके फोन का अलार्म लगातार बजे जा रहा था विक्रांत फटाफट उठकर खड़ा हो गया अब वो काफी एनर्जेटिक फील कर रहा था सुबह उठकर उसने फटाफट अपने डेली रूटीन को पूरा किया और फिर ऑफिस पहुँचने के लिए निकलने लगा नैना ने ऊंघती सी आवाज में बिस्तर में पड़े पड़े कहा बेबी इतनी सुबह सुबह जा रहे हो कोई मिला है क्या नहीं तुम थोड़ी देर आराम कर लो विक्रांत भागता हुआ नैना के पास पहुंचा और फिर उसके माथे को चूमते हुए बोल पड़ा अगर कुछ पता लगता है तो मैं तुम्हें में पिछले दिन काम कर कर के नैना काफी थकी हुई थी ऐसे में जैसे ही विक्रांत ने अपनी बात खत्म की नैना फिर से अपनी आंखे बंद करके सो गई विक्रांत ने बड़े आराम से बिना किसी शोर के दरवाजा खोला और चुप पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ा आज के दिन धूप अच्छी खासी निकली हुई थी ऐसे में मौसम थोड़ा ठीक था पिछले दिनों की तरह ज्यादा सर्दी नहीं थी विक्रांत ऑफिस की तरफ कदम बढ़ाता हुआ चला जा रहा था। में वो ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए घटना के, के बारे में अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा था जब विक्रांत ऑफिस पहुंचा तो वहां पर नैना को छोड़कर बाकी सभी लोग पहुंचे हुए थे लोकल पुलिस स्टेशन की तरफ से स्पेशल टीम मेम्बर्स के लिए ब्रेकफास्ट का इंतजाम किया गया था ऐसे में सब लोग एक साथ बैठ कर ब्रेकफास्ट कर रहे थे चूंकि अब सीरियल मर्डर केस पूरी तरह से सॉल्व हो चुका था एसएमए स्पेशल टीम ने अब इस केस की फाइल को लोकल पुलिस के हवाले कर दिया था आज सुबह ये लोग अश्वनी को भी के चलाया जाएगा उसे जो भी सजा मिलनी होगी कोर्ट से दी जाएगी केशव को पिछले अड़तालीस घंटों से विक्रांत ने जेल से निकालकर अपने पास पुलिस स्टेशन में रखा हुआ था ऐसे अब नियम के अनुसार पंडित को जेल वापस भेज देना चाहिए लेकिन चूंकि अभी भी केशव पंडित को काफी इंटेरोगेट किया जाना था ऐसे में विक्रांत ने उसे अपने पास पुलिस स्टेशन में रखने की स्पेशल परमिशन ले रखी थी विक्रांत को इसके लिए स्पेशल आसानी से मिल गया था। उधर अब केशव का रवैया बिल्कुल बदल चुका था जहां पहले वो पुलिस की मदद कर रहा था वहीं अब वो पुलिस के साथ जांच में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहा है जब से विक्रांत ने उसके ऊपर संदेश जाहिर करना शुरू कर दिया तब से वो स्पेशल टीम की किसी भी बात का सटीक जवाब नहीं दे रहा यहाँ तक अब उसने अपने लिए लॉयर भी हायर कर लिया था उसके इस बिहेवियर को देखकर सिर्फ दो ही संभावनाएं समझ में आ रही थी या तो केशव पंडित को किरण के कन्फेशन की इम्पोर्टेंस समझ में आ चुकी है या हो सकता है कि उसने पहले से ही इस सिचुएशन के बारे में सोच रखा था और उसने ये सब प्लान पहले से ही बना रखा था अब अगर केशव का वकील भी आ गया तब तो वो बहुत जल्दी जेल से बाहर आ जाएगा और शायद अब उसे सजा दिलाना भी नामुमकिन हो जाएगा